संध्या का यहां सीधा अर्थ है कि जिस अवस्था में जिस स्थिति में व्यक्ति एकांत शांत चित्त हो करके अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ में स्वामित्य अनुभव करता है एकांत शांत शुद्ध पवित्र स्थान में जब आत्मा अपने अंतर्यामी परमात्मा से जुड़ करके जब अपने अंदर वो परमात्मा का अनुभव करता है उसका नाम है संध्या यानी जुड़ता है वो और वैसे देखा जाए तो हम हर समय जुड़े हुए हैं परमात्मा तो हमसे जुड़ा हुआ है लेकिन हम परमात्मा से जुड़े हुए नहीं तो संध्या का मतलब है कि जब आत्मा परमात्मा से साक्षात बातचीत करता है अंतर यामी होकर के अंतर्मुखी बनकर के वो परमात्मा को अपना गुरु मान करके उसके साथ में संवाद करता है उसके विचारों को गाता है उसके विचारों को, को गुण बनाता है उसके विचारों का चिंतन करता है उसके विचारों से लाभ उठाता है इसका नाम है संध्या और संध्या का और भी बहुत सारा इसका व्याख्यान हो सकता है जैसे ये ये जो उंगलियां आपस में जुड़ी है ये भी संधियां हैं इनको भी संधि कहते हैं ये यहां से जो जुड़ा है ये भी संधियां होती हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। तो शरीर भी हमारा जुड़ा हुआ है अगर शरीर का एक भी जोड़ अगर हटता है तो हमें तुरंत डॉक्टर की आवश्यकता पड़ जाती है हम रोगी हो जाते हैं कहीं से भी अगर हमारा जोड़ उखड़ जाता है कोई उंगली टूट जाती है कोई कंधे का भाग टूट जाता है कोई पैर का कोई भाग टूट जाता है और बुढ़ापे में अक्सर घुटनों में दर्द हो जाता है ये क्या है ये संधियों के बीच में जो ग्रीस रहता है जो स्नेह स्ने रहती है वो जब खत्म हो जाती है तब घुटनों में दर्द की समस्या बढ़ जाती तो ठीक ऐसे ही जब हम परमात्मा से अपने सानिध्य को भूल जाते हैं हम संसार में ही रम जाते हैं हम परमात्मा की अपने जीवन में आवश्यकता ही नहीं समझते तो ऐसी स्थिति में हमारे जीवन में भी दर्द शुरू हो, हो जाता है जैसे घुटनों में ग्रीस खत्म होने के कारण से दर्द शुरू हो जाता है पीड़ा शुरू हो जाती ऐसे ही जब हम अंतर्यामी परमात्मा से संबंध विच्छेद करके संसार को ही अपना सब कुछ मानने लग जाते हैं कि संसार से मुझे सब कुछ मिल जाएगा धन से मुझे सब कुछ मिल जाएगा पुत्र से मुझे सब कुछ मिल जाएगा सब कुछ नहीं मिल जाएगा कुछ मिल जाएगा सब कुछ, मिल जाएगा। सब कुछ मिलेगा वो मिलेगा केवल ईश्वर से ईश्वर भक्तों से महापुरुषों से तो यहां पर संध्या के संबंध में ये जो बताया जा रहा है कि जैसे संधि के जोड़ जब जुड़े रहते हैं तो सही ठीक काम करता है ऐसे ही जब आत्मा अपने ईश्वर के साथ में बैठा रहता है अपने ईश्वर को अपना मित्र मानता रहता है तब तक वो स्वस्थ रहता है जैसे ही वो ईश्वर से हटता है और संसार की क्रीड़ा में मस्त हो जाता है वैसे वो अनेक तरह के दो अनेक तरह की समस्याओं से वो ग्रसित होता और परेशान होता रहता इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर रखने के लिए अगर कोई औषधि है कोई चिकित्सा है कोई उपचार है तो वो है ईश्वर की भक्ति ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना उसके बिना कहीं कोई प्रसन्नता नहीं है दुनिया का कोई व्यक्ति हमें प्रसन्नता नहीं दे सकता दुनिया का कोई व्यक्ति हमें पूरा सुखी नहीं कर सकता थोड़ी बहुत देर को कोई सुख दे सकता है वो भी क्षणित लेकिन असली आस, आस, जो प्रसन्नता है जो लंबी प्रसन्नता है जो लंबी मुस्कुराहट है जो लंबा हमारा स्वस्थ चिंतन है वो केवल अंतर्मुखी वृत्ति से ही संभव है वो केवल अंतर्मुखी परमात्मा से ही जुड़ करके ये संभव हो सकता है इसलिए अगर कोई व्यक्ति सदा स्वस्थ रहना चाहता है मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी तो उसे अपने जीवन में ईश्वर की भक्ति का ईश्वर का ध्यान को आवश्यक मान करके उसे करना होगा तो इस संध्या में बहुत सारे मंत्र हैं बहुत सारे विचार हैं और इन विचारों का हम अपने अंदर ज्ञान प्राप्त करें किस मंत्र में क्या कहा गया है अगर हमें केवल मंत्र ही याद है पर उसके अर्थ का हमें कोई पता नहीं अर्थ से हम अनिविज्य हैं, तो ऐसी स्थिति में केवल कोरे संध्या के मंत्रों से कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता चाहे जीवन भर तक संध्या करते रहो पर आपके जीवन में हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है न तो आचार्य परिवर्तन होगा न विचारों में परिवर्तन होगा न आहार में परिवर्तन होगा ना बिहार में परिवर्तन होगा इसलिए संध्या के मंत्रों के साथ साथ उसके अर्थ पर विचार करना और अर्थ पर विचार करने के बाद क्या करना है उस अर्थ को यह देखना है कि ये अर्थ मेरे जीवन को सार्थक कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर मंत्रों के अर्थ भी मुझे स्मरण है मंत्र भी स्मरण है लेकिन अगर उसके अर्थों का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं है हमारे जीवन में कोई भी मंत्र है उसका अर्थ कोई किसी तरह का कोई जो बदलाव है बदलाव अगर नहीं आ रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमें अभी उपासना में और गति करनी है अभी हमें और आगे बढ़ना है क्योंकि उपासना कहें या संध्या कहें या भक्ति कहें या पूजा पाठ कहे कोई भी आप नाम दे सकते हैं सबका उद्देश्य यही है कि हम अपने अंदर अपनी आत्मा को स्वस्थ कैसे बनाए कैसे बनाया जा सकता है तो मैं आज से ही संध्या का प्रारंभ करता हूं आप लोग भी उसको दोहराएंगे मैं भी आपकी सहायता करूंगा तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप लोगों में से कितने हैं जो इस शिविर में दूसरी बार तीसरी बार भाग ले रहे हैं थोड़ा हाथ खड़े करें किसी का दूसरी बार होगा किसी का तीसरी बार होगा ठीक है अच्छा आप में से कितने ऐसे हैं जो इस शिविर में सबसे प्रथम बार आए हैं पहली बार अच्छा तो काफी संख्या है ठीक है तो मेरी जो कक्षा होगी वो प्राय करके उनके लिए होगी जो इस शिविर में सबसे पहली बार यहाँ पर शिविर का लाभ लेने के लिए आए हैं अच्छा जो सबसे पहले इस शिविर में आए हैं तो क्या उनको वैदिक संध्या के मंत्र स्मरण है जो सबसे पहली बार आए हैं किनको मंत्र स्मरण है ठीक है कुछ को है कुछ को नहीं है ठीक है कोई बात नहीं अच्छा कौन ऐसे है कि जिनको मंत्रार्थ भी स्मरण है दूसरा प्रश्न कुछ है थोड़े से ठीक है तो ये एक शुभ संकेत है कि मुझे आप लोग मौका दे रहे हैं कि मैं फिर से मंत्रों को आपके बीच में रखूं और उनके अर्थों को अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको विस्तार से बताने का उपक्रम करूंगा तो संध्या का प्रारंभ सबसे पहले गायत्री मंत्र से हम करते हैं संध्या करने से पहले आपका आसन आपका स्थान बहुत साफ सुथरा होना चाहिए यहां तो कोई बात नहीं है लेकिन जब हम अकेले कहीं संध्या करेंगे तो मुझे शांत एकांत स्थान चाहिए आप कहेंगे कि आज तो जंगल बचे नहीं क्या करें ठीक है जंगल नहीं बचे तो अपने घर को ही एक कमरे को चुन लीजिए और उस कमरे में बैठकर के आराम से एक घंटा पौन घंटा जितना आपका मन लगे उस मन को पूरी तन्मयता के साथ प्रभु के साथ में गुजारिए उस समय यही अंदर कहिए कि मैं हूं और मेरा प्रभु है और इस समय कोई नहीं है ना मेरा कोई पिता है ना कोई मेरी माँ है ना मेरा कोई भाई है ना मेरा कोई संबंधी है बस और कोई नहीं मैं हूं और मेरे अंदर बैठा हुआ वो ईश्वर है इस तन्मयता से जब हम संध्या का प्रारंभ करेंगे तो हम शायद संध्या के बाद कुछ प्रसन्न होकर के उठेंगे दूसरा यह है कि संध्या करने से पहले आपके जितने भी जरूरी काम है उनको निपटा लीजिए नहीं तो क्या होता है कि थोड़ी देर बैठे और किसी काम की याद आ जाती तो वो करने लग जाती और नहीं करने लग जाते हैं तो मन में तो करने लग जाते हैं सही से बलि नहीं करते तो मन से करते रहते हैं भाई मुझे ये करना है वो करना है ये करना नहीं ऐसे संध्या नहीं होती वो फिर वो संध्या में भी वो ही करता रहता है जो वो बाहर करने वाला है आठ घंटे बाद तो जो भी आपका बहुत आवश्यक काम है जरूरी काम है उसको निपटा लीजिए और शांत चित्त होकर के मन को पूर्णतः पूर्ण उस समय प्रसन्न रखिए आपके चेहरे पर आपके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए संध्या करने से पहले ये मानसिक तैयारी है अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है खिन्न है दुखी है किसी ने कुछ कह दिया है तो उसी को अब बार बार दोहराए चले जाते हैं कि उसने ऐसा क्यों कह दिया क्यों कह दिया क्यों कह दिया ये स्थिति संध्या की नहीं होगी इसमें आपकी स्थिति खराब हो जाएगी आप पूरी संध्या वो तो घटना की संध्या करते रहेंगे वही घटना को आप सोचते रहेंगे बार बार ऐसा क्यों हो गया ऐसा क्यों हो गया ऐसा क्यों नहीं तो संध्या करने से पहले मन को पूर्णता शांत एकाग्रचित और प्रसन्न चित्त रखना चाहिए कोई तनाव नहीं रखना तनाव वाला व्यक्ति संध्या नहीं कर सकता उसका तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो होगा वो संध्या कैसे करेगा तो बेसिक तो परेशान ब्लड प्रेशर से हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तनाव है नहीं संध्या के लिए चाहिए सहजता हल्का फुल्का सरलता चाहिए संध्या के लिए जो व्यक्ति सहज होना चाहते हैं जो व्यक्ति सरल होना चाहते हैं जो व्यक्ति सहज जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए संध्या में भी सहजता की आवश्यकता है तो संध्या में तनाव दुख अप्रसन्नता खिन्नता कोई तो बीमारी की बात तो कोई रिश्ते की बात कुछ नहीं करना केवल ध्यान करना है ईश्वर का और ईश्वर के विचारों का तो सबसे पहले हम गायत्री मंच से प्रारंभ करेंगे और मैं समझता हूं कि गायत्री मंत्र सबको आता होगा ये तो बहुत चिरपरिचित मंत्र है और नहीं अगर आता है तो यहां पर हम सीख जाएंगे तो सभी सीधे होकर के बैठेंगे जो चीज परिचित होती है उसमें कई बार मन कम लगता है ऐसा देखा गया जैसे गायत्री मंत्र हम कई बार बोलते हैं दिन में भी बोलते हैं रात में भी बोलते हैं जब जी में आता है तब बोलते हैं और कई लोग तो क्या करते हैं घर में वो लगा लेते हैं कैसेट और ओम भोज भाज वो चलती रहती है पूरे दिन पूरी रात नहीं चलती तो जब तक सोता नहीं तब तक वो चलाते रहते हैं तो कई बार क्या होता है की मन में ऊप पैदा हो जाती कि बार बार बार बार गायत्री मंद गायत्री मंद गायत्री, गायत्री मन इसने तो मेरा ऐसा दिमाग खराब कर दिया कि ये भगवान गायत्री मंत्र से पीछे पढ़ाओ मेरा व्यक्ति कहकर ऐसा सोचने लग जाता है तो हमें गायत्री मंत्र हो या कोई भी मंत्र हो हमें बोलते समय अपने अंदर बोरियत महसूस नहीं करनी है बोरियत नहीं महसूस करनी है ऊब नहीं जाना है नहीं बोलना है तो चुपचाप बैठो और जो बोल रहे हैं उनकी सुनो चुपचाप बैठने से भी मन थोड़ा शांत होता है तो मैं गायत्री मंत्र बोलूंगा और आप सब लोग उसको दोहराएंगे और फिर संक्षेप से उसका अर्थ करते हुए फिर आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे बोलिए ओम भो बोलिए। ओम बोलिए ओ ओम भोबा स्वाहा देवस्य धीमहि तत्सित धीमे दियनाचोया नचोदया आपने जो ये गायत्री मंत्र श्रद्धा से उच्चारण किया है इसमें बहुत सारी बातें समझने जैसी हैं आपने ध्यान दिया होगा कि गायत्री मंत्र को गायत्री मंत्र क्यों कहते हैं गा और त्रा इसमें दो है ना गा और त्रा यानी गाओ और त्रा और तर जाओ गाओ गाओ और तरो तो गायत्री मंत्र ये जो मैंने आपके सामने बोला और आपने भी मेरा साथ दिया है इस गायत्री मंत्र में गये शब्द से तो गा हो गया है गई शब्द एक धातु संस्कृत में तो गई शब्द से तो गा हो गया है और एक और एक धातु त्रैंग पालने त्रैंग पालने से त्रा हो गया है और उसमें बड़ी की मात्रा जो दीजिए तो गाय यानी गांव और पार हो जाओ यानी ये गायत्री जो है गाने वाले का संरक्षण करती है गाने वाले की रक्षा करती है और इस मंत्र में निश्चित गायत्री छंद है क्योंकि कोई भी वेद मंत्र होगा उसका कोई ना कोई छंद तो होगा ही बिना छंद के वो मंत्र ऐसे ही है कि जैसे किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए उस व्यक्ति को खड़ा करके कहा जाए भी खड़े हो जाओ तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता ना जैसे किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट जाए उस व्यक्ति को खड़ा होने को कहा जाए तो वो खड़ा नहीं हो सकता ऐसे ही गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र अगर उसमें से हम छंद निकाल दें देवता निकाल दें उसका अर्थ निकाल दें तो वैसे ही वो मंत्र वो विचार अपना कोई भी महत्व प्रदर्शित नहीं कर सकता तो इस गायत्री मंत्र का छंद है गायत्री ही छंद है निश्चित गायत्री है एक अक्षर कम हो जाता है लेकिन है गायत्री छंद और इसका देवता क्या है सविता देवता है देवता किसे कहते हैं जो उस मंत्र का मुख्य विषय होता है उसको देवता कहा जाता है उदाहरण के जैसे अग्नि मीडे पुरोहितम इस मंत्र में अग्नि के संबंध में कहा जा रहा है अग्नि मीडे पुरोहितम मैं अग्नि की स्तुति करता हूं मैं अग्नि रूप परमात्मा का चिंतन करता हूं तो उस मंत्र का जैसे अग्नि ही विषय है ऐसे ही गायत्री मंत्र के अंदर सविता देवता का ही वर्णन है और वो सविता क्या है वो सविता है यहां पर परमात्मा ईश्वर तो इस मंत्र में एक तो गायत्री का मंत्र है कि जो इसको श्रद्धा पूर्वक इसका जप करता है इसका ध्यान करता है इसके अर्थों पर गहराई से विचार करके अपने जीवन में आत्मसात करता है उस व्यक्ति के दुख धीरे धीरे धीरे धीरे करके समाप्त होते चले जाते हैं तो आगे फिर क्या कहते हैं कहते हैं कि ओम भूर भूगल स्वर भू कहते हैं यहां पर जीवन दाता ईश्वर को भू के बहुत सारे अर्थ हैं भू का मतलब पृथ्वी भी है लेकिन इस मंत्र में भू का अर्थ तो पृथ्वी नहीं है इस मंत्र में भू का अर्थ है वो स्वामी जिसने हमें इस दुनिया में सुख और दुख भोगने के लिए भेजा है या यूं कहें कि मोक्ष यानी अपगर्व और संसार वो स्वामी जिसने हमें इस संसार में षयों को भोगने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन दो प्रयोजनों को लेकर के हमें भेजा है वो है यहाँ पर भू सबका जीवन दाता सबको जीवन दे रहा है किसी के साथ पक्षपात नहीं कर रहा है सूर्य है जीवन दाता है सूर्य किसी का पक्षपात करता है कि नहीं मैं तो उस देश में तो रहूंगा पर जिस देश से मेरे राजा की शत्रुता है वहां में नहीं हूंगा क्या सूर्य ऐसा निर्णय करता है? ना सूर्य ऐसा निर्णय करता है ना परमात्मा ऐसा निर्णय करता है क्योंकि दोनों के निर्णय एक हैं परमात्मा का सूर्य तो जड़ है वो निर्णय कैसे करेगा तो निर्णय परमात्मा के होते हैं पर उस परमात्मा के द्वारा बनाई गई जो वस्तुएं होती हैं वो भी परमात्मा के नीनों के आधार पर ही अपनी यात्रा तय करती तो कहा कि जीवनदाता जो जीवन देने वाला है और भुवा भूवा क्या है जो सबके दुखों का निवारण करता है कैसे निवारण करेगा परमात्मा का एक विशेषण है ज्ञान देने वाला जो व्यक्ति जितना ही ज्ञानी होता है वो उतना ही कम दुखी होता है जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी होता है वो दुखी होता ही नहीं है तो जो कम ज्ञानी है वो कम दुखी है जो अधिक ज्ञानी है वो, वो, वो सु दुखी ही नहीं है वो पूरा सुखी है तो इसका संबंध ये निकला कि जब हम परमात्मा के सानिध्य में बैठ करके उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान से हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करते हैं और बुद्धिपूर्वक हम सामना करते हैं तो हमारे बहुत सारे दुख नष्ट हो जाते हैं और जब व्यक्ति के दुख नष्ट हो जाता तो उसकी प्रसन्नता फिर किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होती वो स्वयं प्रसन्नचित रहता है तो यहां पर कहा भुआ जो दुखों को दूर कर देता है किन के दुखों को जो उसके पास में बैठते हैं शिष्य गुरु के पास बैठता है तो गुरु उसे ज्ञान देकर के शिष्य की अविद्या को दूर कर देता है इसी तरह से जब शिष्य ईश्वर रूपी गुरु के सनिध्य में बैठता है तो ईश्वर रूप गुरु जो है वो अपने शिष्य की अविद्या ज्ञान बंधन पीड़ा दुख ऐसे ही दूर कर देता है जैसे अंधकार के बने रहने पर सूर्य जब आता है तो अंधकार छठ जाता है सूर्य का प्रकाश होते तो ही अंधकार को कहीं पकड़ के लाओ कि भाई ये रहा अंधकार क्योंकि सूर्य आते ही अंधकार रहता ही नहीं है तो ऐसे ही जब व्यक्ति परमात्मा की निकटता प्राप्त करता है तो उसका अविद्या रूपी जो अंधकार है वो तो दूर हो जाता है आगे क्या कहा स्व जो सब जगह है आदमी सोचता है कि शायद यहां मैं कुछ छुपकर के कर लू तो शायद मैं बच जाऊंगा कर लो छुप के, ठीक है मेरे से बचकर के आप कुछ कर सकते हैं अपने साथी से बचकर के आप कुछ कर सकते हैं पर जो ईश्वर अपने अस्तित्व से पूरे जगत की रचना का जो तो चमत्कार कर रहा है अपनी रचना का जो तो चमत्कार पूरे विश्व में दिखा रहा है उसकी आंखों से हम कैसे बचेंगे जो ऐसा अनुभव कर लेता है कि मैं कहीं भी जाऊं खो में कंदरा में गुफा में कहीं भी जाऊं पर जो मैं करने वाला हूं या जो मैंने कर लिया है उसके फल से मेरा पीछा बिना भोगे नहीं छूट सकता अवश्य मेरे भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम आपने शुभ किया है या अशुभ किया है उसका पीछा तभी छूटेगा जब उस फल को भोग करके हम हल्के हो जाएंगे और ये सिद्धांत इतना अटल है कि चाहे मुसलमान हो ईसाई हो बौध हो जैन हो ये फल का अटल सिद्धांत सबके ऊपर लागू होता है भले उनकी किताबें कुछ भी कह रही हूँ उनके उनके ग्रंथ कुछ भी कहते हो कि त्योवा कर लो ये कर लो वो कर लो ये सब बेकार की बातें हैं जो करता है जैसा बोता है वैसा ही काटता है जहरीले जहरीले बीज बोएंगे तो जहरीली फसल कौन काटेगा हम काटेंगे दूसरा काटेगा मैं जहरीली फसल बोता हूं जहरीले कर्मों को करता हूं कर्मों करता हूं तो उनके जो वृक्ष बनेंगे जो जहरीले फल आएंगे उनके तो स्वाद भी तो मुझे ही चखने पड़ेंगे ना ऐसा थोड़ी होगा कि मैं दुष्कर्म करूं और फल कोई दूसरा चखे उसके फल मुझे ही पाने होंगे तो यहाँ का है स्वा जो सब है उस सब जगह परमात्मा के अस्तित्व से हम अपने आप को ये याद करें कि मैं कहीं भी ऐसा कोई अगर दुष्कर्म करता हूं तो वो दुष्कर्म अपना फल दिए बिना छोड़ेगा नहीं और फिर आगे कहा है तत् तत का मतलब वह वह कौन वो परमात्मा तत् कौन है यहां पर वो परमात्मा सविता सविता जिसे मैंने कहा था सविता का मतलब जो प्रेरणा करता है हम सोचते हैं कि कक्षा में मैं अगर ध्यान नहीं दूंगा तो गुरुजी को क्या पता है वो तो अपना कह रहे हैं कह रहे हैं उन्हें क्या पता है कि मैं सो रहा हूं या सो रही हूं मैं अपना नींद लूंगा या लूंगी और गुरुजी अपना पढ़ा चले जाएंगे मुझे गुरुजी की बातें अच्छी नहीं लगती ठीक है मत सुनिए कोई भी कठिनाई नहीं है लेकिन नुकसान किसका हो रहा है ये उस बच्चे को पता नहीं है ये उन बच्ची हो बच्चा हो या बड़े हो कोई सब कुछ लगा गाली आप ये उनको महास जी को पता नहीं है कि नुकसान मेरा हो रहा है और उसका दंड जब परीक्षा होगी जब अनुभव पूछे जाएंगे तो पता लगेगा कि मैंने तो कुछ सुनाई नहीं है ध्यान से अब सुनाऊं तो सुनाऊ क्या सुनाने के लिए सुनना बहुत जरूरी है तो कहा कि सब वो अंदर से प्रेरणा करता है क्या प्रेरणा करता है आगे बढ़ो नीचे उठो ऐसे कर्म मत करो जिससे आपकी आत्मा में कालिख लग जाए जिसके, जिस, कर, जिस कर्म को करके हम और आप मुँह उठाने के लायक नहीं रहे ऐसे कर्म मत करो सावधान ये हमें प्रेरणा करता है बताइए और प्रेरणा क्या करेगा और आप लोग सुनते भी होंगे जो विशेष रूप से श्रद्धा से ध्यान करते हैं तो उनको सुनाई भी देता होगा शायद इन को सुनाई नहीं देता होगा लेकिन सबको सुनाई देता है चाहे छोटी बच्ची हो या बड़ा बच्चा हो तो सभी और तो सवित एक दूसरा अर्थ है जो प्रकट कर देता है जैसे सूर्य पांच बजे निकलता नहीं निकलता है ना चाहे सर्दी या गर्मी पांच बजे सूर्य निकलता ही नहीं है उस समय वो अप्रकट होता है पर तो इसका मतलब यह होता तो है ना कि सूर्य नहीं है हमें दिख नहीं रहा है निकलेगा तो अपने समय से जब जैसे ही सवा छे पौने साथ जब भी निकलता है तब वो प्रकट हो जाता है ऐसे ही ये परमात्मा जो है ये सृष्टि जब कारण में लीन होती है जब ये ऐसे रूप में होती है कि इसका कुछ भी दिखाई नहीं देता परमाणु रूप में होती है वो परमात्मा संसार के रूप में प्रकट कर देता है वरेण्यम उसी को स्वीकार करो उसको चाहो एक विद्वान एक ने एक लेखक ने एक बात कही है यदा सर्वे मानवा उसका भाव यह है कि जब सब मनुष्य आकाश को चटाई की तरह लपेट लेंगे तदा देवम अविद्याय दुखस्यांतो से तब उस ईश्वर को जाने बिना दुख का अंत हो जाएगा जब मनुष्य आकाश को चटाई की तरह लपेट लेगा तो जैसे आकाश को या पृथ्वी को चटाई की तरह लपेटना असंभव है ऐसे ही ईश्वर को जाने बिना ईश्वर का ध्यान किए बिना ईश्वर का सानिध्य लिए बिना हमारे दुखों का अंत होना सर्वथा असंभव है बिल्कुल असंभव है तो कहते हैं कि वर्ण्यम इसलिए उसको स्वीकार करो उससे सुख मिलेगा भरवो दे वो धीम और वो कैसा है हमारे अंदर एक तूफान चलता रहता है द्वंद चलते रहते हैं और वो तूफान हमें दिखाई नहीं देता खुद को तो दिखाई देता है दूसरों को दिखाई नहीं देता वो तूफान है क्रोध का ईर्ष्या का द्वेश का ना जाने कैसे कैसे तूफान का अंदर चलता रहता है हमारे अंदर तो वैसे उस अंदर को शांत करने वाला वो है भरगहा सब प्रकार के मनोविकारों को वो क्षीण कर देता है उनका प्रभाव हमारे चित्त पर कम कर देता है और जैसे जैसे व्यक्ति इन मनोविकारों से अपने आप को अलग हंडों करता है वैसे वैसे उसका चित्त खिले हुए फूल की तरह हो जाता है खिला हुआ फूल अच्छा लगता है मुरझाया हुआ फूल अच्छा लगता है खिला हुआ फूल अच्छा लगता है जैसे जैसे वो भरगा जो है वो जैसे जैसे मनोविकारों को क्षीर करता चला जाता है वैसे वैसे हमारे चित्त की प्रसन्नता बढ़ती चली जाती है और जैसे जैसे मनोविकारों का प्रभाव बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे हमारी प्रसन्नता नष्ट होती चली जाती है तो भरगा देवस धीमय तो तद देवस धीमय देव को देव क्या करता है देव जो है वो खेल करता है इस सृष्टि का वो खेल करता है और आप लोगों हम लोगों को भी खिलाता है कभी कभी सुख है कभी दुख है कभी कोई अमेरिका घूम रहा है कभी कोई यूरोप जा रहा है कभी हंस रहा है कभी रो रहा है कभी दुनिया में तरह तरह के खेल हम खेल रहे हैं तो ईश्वर भी ऐसा ही खिलाड़ी है वो भी खेल खेल रहा है हमें खेल खिला रहा है कल फलोग हमें खेल खिला रहा है रोते है तो इसका मतलब है कि हमारे गुरु दिन आ गए अच्छे है इसका मतलब हमारे अच्छे दिन आ गए तो वो ईश्वर जो है वो देव कैसा है वो हमें खेल खिलाता है और वो हमें आनंद देता है जब वो खेल खिलाता है तो आनंद देता है और जब हम दुनिया के साथ खेल खेलते हैं खेल खेलते हैं तो हमें थोड़ा ना मिलता है दुख इतना सारा मिल जाता है क्यों गए थे उसके पास शायद सुख मिल जाए पर गए तो उसने जला दिया बुरी तरह से दोबारा कभी उसके पास नहीं जाएंगे अरे सोचते ना कभी दोबारा उस पास जाना ही नहीं है क्यों नहीं अरे बड़ा बेकार क्योंकि स्वस्थ होता था सुख मिलेगा और मिल गया दुख इतना सारा तो ईश्वर जो है देवस धी उस देव का हम ध्यान करें धीम ही हम उसको ध्यान करें और क्या करें भरगो देवस धी नहीं धियो यो नहा प्रचोदया था मतलब जो दियो जो हमारी बुद्धियों को क्या करें शुभ कर्मों की ओर लगाए एक छोटी बच्ची स्कूल जा रही है और रास्ते में कुत्ता है और उसने सोचा ये कुत्ता सोया क्यों है उसने उठाया पत्थर कुत्ते के दे और वो केके कर के करके भाग गया अब छोटी बच्ची तो है लेकिन उसके मन में क्या आया कि उस कुत्ते को मारू और वो बेचारा सोरा है एक तरफ सड़क पड़ा हुआ है कुछ बिगाड़ा नहीं है और उठाया पत्थर उसको मार दिया या उसकी आंखों में पिनका भोग दिया कई तो बार बच्चे बड़े गलत हरकते करते है किसी की लंबी दाढ़ी है और वो सो रहे एक ऐसा था बच्चा एक महात्मा जी थे तो वो लंबी दाढ़ी रखते सो रहे थे तो शरारती बच्चे के मन में क्या है उसने माची उठाई और तीली से उनकी दाढ़ी में आग लगा दी वो सारी जगह लिखेंगे आई वो आग खोली तो सारी दाढ़ी साफ ये क्या है ये बुद्धि नहीं परमात्मा से हमें कैसी बुद्धि मांगनी है जो हमें हमें ईमानदार बना दे जो बलों का हमें आदर सत्कार करना सिखाए, वो बुद्धि जो दिया प्रेरणा करती रहे तो इस गायत्री मंत्र में मैंने आपको बताया कि इस गायत्री मंत्र में तीनों चीजें हैं एक तो स्तुति है प्रार्थना है उपासना है अगर आपको कुछ भी याद है नहीं है मुझे संध्या नहीं आती है पूरी संध्या नहीं आती तो उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अरे गायत्री मंत्र से ही हम अपना ध्यान शुरू कर दें अच्छा गायत्री मंत्र में नहीं आए तो ओम से ही अपना ध्यान शुरू कर दें ओम से ही बहुत आनंद आएगा एक बार करके तो देखना है करके देखो तो गायत्री मंत्र में स्तुति प्रार्थना उपासना स्तुति क्या है गुरु का वर्णन इसमें सवितु है और इसमें वरेण्यम है भरगा है ये क्या है ईश्वर की स्तुति की जा रही है हम ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं और प्रार्थना क्या है धियो योना प्रचोदया हम मांग रहे हैं कि हे प्रभु मुझे सदबुद्धि दो मुझे सतमार्ग पर दौड़ने वाली बुद्धि चाहिए मुझे कुबुद्धि नहीं चाहिए कि कुबुद्धि से तो मैं राक्षस बन जाऊंगा मुझे सन मार्ग पर दौड़ने वाली उत्कृष्ट बुद्धि चाहिए जिससे मैं मेधावी बनू तो ये क्या है ये प्रार्थना और क्या है धीम हम उसको धारण करने ये उपासना तो आप देखेंगे कि इस मंत्र में पूरी की पूरी स्तुति भी है प्रार्थना भी है उपासना भी है और ऋषि ने आठ मंत्रों में जो उसका जो एक स्तुति प्रार्थना उपासना का जो जो एक प्रकार का समायोजन जो किया है वो वर्गीकरण जो किया है वो आठ मंत्र भी तो स्तुति प्रार्थना उपासना के ही हैं ये अलग है किसी में स्तुति है तो किसी में प्रार्थना है तो किसी में उपासना है किसी में तीनों है किसी में दो है तो किसी में एक है पर है सब तो ये गायत्री मंत्र और अगला जो इसका मंत्र है का वो है आचमन मंत्र गायत्री मंत्र पे हम क्या करते हैं हम शिखा बांधते हैं अच्छा अब जो बेचारे बूढ़े हो गए उनके बाली नहीं है और वो चोटी तो गायब हो गई है तो अब क्या करें उनके लिए फिर क्या वो नकली चोटी लगा करके शिखा बांधेंगे या गायत्री मंत्र तो गायत्री मंत्र यहां पर है कि अपनी शिखा को बांध लें अब जिनके सिखाई नहीं है वो बांध कैसे तो जिनके शिखा है वो बांधें मालूम माता बहनें हैं वो अपने अपनी, अपनी चोटी को ठीक कर बाल ना उड़े खोले बालों ना बैठे संध्या में कोई इधर आ रहा है बाल कोई यू आ रहा है तो संध्या मन कैसे लगेगा तो अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख करके उनको बांध लें और उनको एक तरफ रख दे तो इसलिए गायत्री मंत्र का यहां पर विधान किया है कि बुद्धि के साथ साथ हम अपनी वृत्तियों को भी एकाग्रचित कर लें मंत्र क्या है बोलिए अभी दो तीन मिनट है इसको आज करवा देते हैं ओम शनो दे रविष्टया बोलिए आपो भवंतु तो पीत शय्यौ रवि स्रवंतुला तो अब इस मंत्र में क्या करते हैं हथेली में थोड़ा सा जल लेते हैं ठंडा जल साफ जल मीठा बढ़िया तो सड़क गला नहीं गिरात का पानी रख लिया साफ जल लेने के बाद उसको पीते हैं एक मंत्र से तीन बार पीते हैं मंत्र तो एक ही बार बोलना है पर पीना उसको तीन बार है और यह भी कोई आवश्यक नहीं है अगर उसको आलस नहीं आ रहा है वो प्रसन्न चित्त बैठा है गले में कोई रुकावट नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो बिना आचमन किए भी इस मंत्र का पाठ कर सकता है तो इस मंत्र का जो विचार है शन्नो देवी रविष्ट शम कहते हैं शांति को अपनी शांति के स्वामी बनू शन्नो देवी रविष्ट देवी शब्द है यहां पर ईश्वर के लिए देवी और आपा दो शब्द यहां पर आए हैं देवी और आपा तो देवी शब्द यहां पर ईश्वर के लिए है और आपा भी ईश्वर के लिए है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि हे दिव्य गुण सबको आनंद देने वाले सर्व परमात्मा हे सबको दिव्य गुण दिव्य कर्म दिव्य स्वभाव देने वाले सबको आनंद देने वाले परमात्मा क्या करें हमें क्या दे तो कहते अभिष्ट ये हमें सांसारिक सुख प्रदान कर संसार का सुख प्राप्त किया किए बिना व्यक्ति मोक्ष सुख प्राप्त नहीं कर सकता शरीर ही स्वस्थ नहीं है वो संध्या कैसे करेगा तो शरीर का सुख भोगना यह है सांसारिक सुख और शरीर से हम कई प्रकार सुख भोगते हैं हमें कार चाहिए तो हमें कार चाहिए शरीर के लिए तो चाहिए आत्मा के लिए कार थोड़ी चाहिए आत्मा में तो कार जाएगी नहीं कार चाहिए हमें पैसा चाहिए हमें रोटी चाहिए हमें सम्मान चाहिए हमें प्रतिष्ठा चाहिए यश चाहिए ये चाहिए वो चाहिए बहुत कुछ चाहिए और ये आवश्यक भी है क्योंकि इसके बिना आदमी प्रारंभिक अवस्था में चल नहीं सकता तो कहा कि हमें सांसारिक सुख दो और फिर और क्या कहा कि बस सांसारिक सुख तक ही मैं सीमित ना रहूं पी ते तो हमें फिर पूर्ण सुख दो और वो पूर्ण सुख क्या है वो पूर्ण सुख संसार में नहीं है संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अतृप्त होकर के ना गया हो सबके काम अधूरे छोड़ कर के वो यहां से चले गए योगी की बात अलग है जो बहुत ऊंचे स्तर का योगी था उसकी बात अलग है नहीं तो कई बार मैत्री धन जी महाराज के बारे में आप देखिए वो भी पूरे तृप्त होकर के कहा गए अगर वो जीवित रहते तो चारों रेप का भाष करके चले जाते पर वो भी नहीं हो पाया तो संसार का कोई भी व्यक्ति जो है संसार के कामों से कभी तृप्त नहीं होता अतृप्त होकर के ही जाता है तो इसलिए कहा कि आप हमें तृप्त करने वाला सुख प्रदान करें तो सन्नो देवी रविष्टे आपो भवंत पीते तो हमें पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए और सांसारिक सुख देने के लिए आप हमारे लिए शांति दे देवें और क्या देवें संयो रवि श्रवंतु ना संयों का अर्थ होता सुख सुख की संयोग का क्या है यहां पर सुख की अभी अभी कहते चारों ओर सब दिशाओं से सुख की अभी अभिश्रवंतु सुख की धाराएं चारों ओर से हमारे ऊपर बरसने लग जाए बताइए आप सुख की आनंद की धाराएं जैसे वर्षा में हम कभी नहाते ना तो वर्षा की धाराएं पूरे शरीर को भगव देती है तो बड़ा आनंद आता है ना अगर इसको कोई रोग ना हो तो वर्षा के पानी में नहाता है तो बहुत आनंद आता है तो जैसे वर्षा की धाराएं हमें पूरी तरह आनंद देती हैं ऐसे ही इस दूसरे मंत्र में प्रार्थना की गई है कि आप हमें सांसारिक और मोक्ष सुख को प्रदान कीजिए और साथ में ऐसा सुख हमें दीजिए कि हमारे सब दिशाओं से सब लोगों से सब देशों से हमारे अंदर और बाहर सुख की धारा जो है वो बह निकले सुख और आनंद की वर्षा हमारे ऊपर सर्वथा होती रहे तो ये दो मंत्र मैंने आज कराए हैं और अगले मंत्रों को कर लूंगा और अब इस कक्षा को ही समाप्त करते हैं आप सबका धन्यवाद